ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पद पहला अविरोध नामक द्वितीय अध्याय के प्रथम पद में सांख्य योग का स्मृतियों और सांख्य आदि द्वारा प्रयुक्त तर्कों से वेदांत समन्वय पर किए गए विरोध का विरोधों का पर है अधिकरण पहला स्मृत्यधिकरण सूत्र एक और दोष्यर्थ जैसे मृत्यु का सुवर्ण आदि घट आभूषण आदि के कारण है वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत की उत्पत्ति का कारण है जैसे मायावी माया का नियंत्र रूप से स्थिति का कारण है वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियंता रूप से उत्पन्न हुए जगत की स्थिति का कारण है और जैसे पृथ्वी चार प्रकार के जलायुज आंडज उद्भिज और स्विज प्राणियों के उपसंहार का कारण है अर्थात उन इनका अपने में उपसंहार कर लेती है वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर प्रसारित जगत के पुनः अपने में ही उपसंहार का कारण है वही हम सबका आत्मा है ऐसा प्रथम अध्याय में वेदांत वाक्यों के समन्वय प्रतिपादन द्वारा प्रतिपादित किया गया है और प्रधान अधिकारणों कारणवादों का भी श्रुति अप्रतिपादित रूप हेतु से निराकरण किया गया अब अपने पक्ष में स्मृति और न्याय के विरोध का परिहार प्रधान आदिकारणवादों की न्यायाभाषकता भ्रांतिमूलकता और प्रत्येक उपनिषद में सृष्टि आदि प्रक्रिया का अविरोध इस विषय समुदाय का प्रतिपादन करने के लिए यह दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है इन सब में से पहले स्मृति विरोध का उपन्यास कर परिहार करते हैं सूत्र पहला स्मुर्त्य नवकाशदोष प्रसंग नवकाशदोष प्रसंगा स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंग न अन्य स्मृत्य दोष प्रसंगात सूत्रार्थ स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंग जगत का कारण होने पर कपिल प्रणित स्मृति से अनवकाश दोष प्रसंग होगा इससे वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय विरुद्ध है इति यदि ऐसा कहो तो युक्त नहीं है अन्य स्मृत नवकाश दोष प्रसंगात चेतन कारणादि अन्य मनु आदि स्मृतियों में दोष प्रसंग आ जाएगा अतः हाँ? स्मृति प्रमाण है और तदिन्न स्मृति अप्रमाण है, इससे का विरोध नहीं है। जो कि का किस से इससे की स्मृतियों से अनकाश रूप दोष का प्रसंग है शास्त्र नामक वह स्मृति परम ऋषि द्वारा प्रणित और शिशि पुरुषों से गृहित और तद अनुसारी अन्य स्मृतियां भी है ब्रह्म जगत का कारण होने पर वे सब स्मृतियां स्मृतियाँ मनो आदि विध्यात्मक विधि प्रमाणक अग्निहोत्र आदि धर्म समूह से अपेक्षित अर्थ का वर्णन करते हुए सवकाश होते हैं इस वर्णन इस वर्ण का इस काल में इस विध विधान विधि से उपनयन इस प्रकार का आचार इस तरह से इस इस प्रकार समावर्तन, इस तरह अपनी अध्याय को और विविध धर्मों को विधान करते हैं ऐसी परिस्थिति में कपिल आदि प्रणित स्मृतियों का अनुष्ठेय विषय में अवकाश नहीं है क्योंकि मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान को अधिकृत कर ही वे प्रणित हुई है यदि वहां भी अनवकाश अवकाश रहित हुई तो अनर्थक हो जाएंगे इसलिए जैसे कपिल आदि स्मृतियों के साथ विरोध ना हो ऐसे ही वेदांत वाक्यों के व्याख्यान करना चाहिए जबकि आदि हेतु ब्रह्म ही जगत का कारण है यह श्रुत्यर्थ भली प्रकार निर्णित हो चुका है तब स्मृति के अनवकाश दोष प्रसंग से श्रुत्यर्थ पर पुनः आक्षेप किया जाता है श्रुत्यर्थ के समझने के स्वतंत्र बुद्धि रखने वाले विवजनों के लिए यह आक्षेप नहीं है कि निर्णय करने में अवलंब करेंगे और उनके बल से श्रुत्यर्थ जानना चाहिए स्मृतियों के प्रणेताओं पर अधिक आदर होने के कारण संभवतः वे हमारे किए गए व्याख्यान पर विश्वास न करें कपिल आदि का ज्ञान आर्स और अप्रतिहत है ऐसी स्मृति है ऋषि तो प्रसूतम जिस, जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्य को ज्ञानों से संपन्न किया और जन्म लेते हुए भी देखा ऐसी भी है इसलिए उनके मत को अयथार्थ कहना संभव नहीं हो सकता वे तर्क के बल से अर्थ का स्थापन करते हैं इससे कि स्मृति के इससे भी स्मृति के बल से वेदांतो उपनिषदों का व्याख्यान करना चाहिए ऐसा पुनः आक्षेप होता है सिद्धांति उसका समाधान करते हैं यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर अन्य स्मृतियों में अनकाश दोष प्रसंग होगा यदि के दोष प्रसंग से ईश्वर कारणवाद पर आक्षेप किया जाए तो अन्य मनु आदि स्मृतियां भी अनवकाश दोष से प्रसक्त हो जाएंगी उनको हम उदृत करते हैं यदत यूक्ष्म जो वह सूक्ष्म है इस प्रकार पर ब्रह्म को प्रस्तुत कर स ही अंतरात्मा निश्चित वह भूतों का अंतरात्मा क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है ऐसा कहकर अव्यक्ता हे दिवश्रेष्ठ उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त नाम रूप से अनभिव्यक्त जगत उत्पन्न हुआ ऐसा कहा है उसी प्रकार अन्य स्थलों में भी अव्यक्तम हे ब्रह्मन निर्गुण पुरुष में अव्यक्त लीन है ऐसा कहा है और अतच्च संक्षेपमिव तुम यह संक्षेप से सुनो यह समस्त जगत पुराण पुरुष नारायण रूप है वह सृष्टिकालों में सबको उत्पन्न करता है और पुनः संसार काल में सबको अपने में लय करता है इस प्रकार पुराण में भी कहा है और हम कृत्नस्य में संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय ऐसा भगवत गीता में है परमात्मा को प्रस्तुत कर आपस्तम्भ कहता है तस्मात कामेश्वर ने ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर अतः वह उपादान है कूटस्थ और नित्य है इस तरह अनेक प्रकार से स्मृतियों में ईश्वर निमित्त और उपादान रूप से वर्णित है स्मृति के बल से <coughs> विरोध उपस्थित करने वाले को स्मृति बल से ही उत्तर कहूंगा इसलिए यह अन्य स्मृति अनवकाश दोष का उपन्यास किया है श्रुतियों का तात्पर्य ईश्वर कारणवाद में दिखलाया गया है स्मृतियों के परस्पर विरोध होने पर एक का ग्रहण और अन्य का परित्याग अवश्य कर्तव्य होने से श्रुतियनुसारी स्मृतियाँ प्रमाण है और अन्य स्मृतियां अनपेक्षा अप्रमाण है क्योंकि विरोधी त्वनपेक्ष तो उपलब्ध श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो तो वह स्मृति अप्रमाण रूप है विरोध हो तो श्रुति का अनुमान होता है इस प्रकार प्रमाण लक्षण में वह कहा गया है श्रुति के बिना अतिय अर्थों को कोई उपलब्ध करता है ऐसी संभावना नहीं की जा सकती कारण कि कोई निमित्त कारण नहीं है यदि कहो कि ज्ञान होने के कारण कपिल आदि सिद्धों को अतिय अर्थों का ज्ञान हो सकता है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि सिद्धि भी सापेक्ष है सिद्धि धर्मानुष्ठानों की अपेक्षा से होती है और वह धर्म चोधनात्मक विधि प्रमाणक है इसलिए पूर्वसिद्ध वेद का अर्थ बहुत होने के कारण प्रदर्शित प्रकार से स्मृतियों का विरोध होने पर श्रुति आश्रय के बिना कोई अन्य निर्णायक नहीं है परतंत्र बुद्धि वाले पुरुष का भी अकस्मात बिना कारण किसी विशेष वृत्ति के विषय पक्षपात युक्त नहीं है क्योंकि किसी परतन, का, किसी का विशेष स्मृति में पक्षपात होने पर पुरुष बुद्धि की से अव्यवस्था हो जाएगी। इससे स्मृति विरोध के उपन्यास से यह स्मृति श्रुति अनुसारी है यह स्मृति श्रुति अनुसारी नहीं है इस विषय को विवेचन कर उसकी भी बुद्धि सन्मार्ग में लानी चाहिए जो श्रुति कपिल के ज्ञान को दिखलाती हुई दिखलाई गई है उससे श्रुति विरुद्ध कपिल मत पर श्रद्धा नहीं की जा सकती क्योंकि कपिलम इस प्रकार केवल सामान्य श्रुति मात्र है अर्थात सांख्य स्मृति प्रणीता कपिल और श्रुत्युक्त कपिल दोनों में केवल शब्द सादृश्य है यज्ञ अश्व रक्षक के लिए नियुक्त सगर के पुत्रों को शाप से दहन करने वाले वासुदेव का वासुदेव नाम का एक दूसरा कपिल भी स्मृति में प्रसिद्ध है किसी अन्य प्रमाण से अप्राप्त अन्य अर्थ का अनुवाद स्वार्थ साधक नहीं होता और जो कुछ आत्मा को और आत्मा में सर्वभूतों को देखता हुआ आत्मयाजी निश्चय स्वराज्य ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है इससे यह प्रतीत होता है कि आत्मा दर्शन की प्रशंसा करते हुए मनु ने कपिल मत की निंदा की है कपिल सर्वात्म दर्शन को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने आत्मभेद स्वीकार किया है महाभारत में भी बहव पुरुषा बहुत है अथवा एक ही है ऐसा विचार कर बहुव पुरुषा हे राजन सांख्य और योग दर्शन वालों के मत में पुरुष आत्मा बहुत है अर्थात प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है इस प्रकार परपक्ष का उपन्यास कर उसका निराकरण करते हुए बहुनाम पुरुषाणाम जैसे बहुत पुरुषाकर देहों की एक पृथ्वी उपादान कही जाती है वैसे ही जो सबका उपादान होने से सर्वात्मक और सर्वगुण संपन्न है उस आत्मा को कहूंगा ऐसा उपक्रम कर मेरा और तेरा जो अंतरात्मा है और देह स्थित जो अन्य आत्मा है उन सबका यह साक्षी भूत है वह कहीं पर किसी से ग्राह्य नहीं है लोक प्रसिद्ध देव मनुष्य आदि सबके मस्तक उसका मस्तक है इस प्रकार सभी की भुजाएं उसकी भुजा है सबके पाद नेत्र नासिका उसके पाद नेत्र नासिका है, है, है। यशविन सर्वाणी जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या मोह और क्या शोक है इस प्रकार की श्रुति भी सर्वात्मता में है इससे यह सिद्ध होता है कि केवल स्वतंत्र प्रधान की कल्पना से ही नहीं किंतु आत्मभेद की कल्पना से भी कपिल तंत्र वेद विरुद्ध है और वेदानुसारी मनोवचन से भी विरुद्ध है क्योंकि जैसे सूर्य का रूप विशेष में निरपेक्ष प्रामाण्य है वैसे ही अपने अर्थ में वेद का प्रामाण्य निरपेक्ष है पुरुष वचनों का प्रामाण्य तो मूलांतर की अपेक्षा रखता है और उसमें वक्ता के अर्थ स्मृति का व्यवधान है इतना महान है इसलिए वेदविरुद्ध विषय में स्मृति का अनवकाश प्रसंग दोष नहीं है और इतरेश अनुपलब्धे है इतरेश अनुपलब्धे है, इतरे है। अनुपलब्धे सूत्रार्थ इतरेशा सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध प्रधान से भिन्न महत्व आदि तत्वों की अनुपलब्धे लोक अथवा वेद में उपलब्ध न होने से सांख्य स्मृति को मानने में कोई दोष नहीं है प्रधान प्रधान से से भिन्न जिनकी प्रधान के परिणाम रूप से में कल्पना की गई है वे वेद अथवा लोक में उपलब्ध नहीं होते लोक और वेद में प्रसिद्ध होने के कारण भूत और इंद्रियो का स्मृति में प्रतिपादन हो सकता है परंतु लोक और वेद में प्रसिद्ध न होने के कारण छठवे स्मृति में प्रतिपादन संभव नहीं है यद्यपि कहीं कहीं श्रुति अतत्परत्व मोहदादि का प्रतिपादन नहीं करती ऐसा व्याख्यान किया गया है कार्य महद श्रुति के अप्रमाण होने से कारण प्रधान श्रुति में भी अप प्रामाण्य युक्त है ऐसा अभिप्राय है इसलिए भी स्मृति का प्रसंग दोष नहीं है और तर्कवलंबन का तो सूत्रकार न इस सूत्र से लेकर खंडन करेंगे अधिकरण दूसरा योग प्रत्युत्याधिकरण सूत्र तीसरा एन योगे सांख्य स्मृति के निराकरण से योग स्मृति भी निराकृत समझनी चाहिए स्मृति के निराकरण से योग भी निराकृत समझनी चाहिए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्र में पूर्व न्याय का अध करते हैं योग में भी प्रधान ही स्वतंत्र कारण है एवं लोक उर्वेद में अप्रसिद्ध महोदादि है ऐसी श्रुति विरुद्ध कल्पना करते हैं यदि और में समानता है तो एक ही न्याय से पूर्वाधिकरण के कथन द्वारा इस <coughs> तो इसलिए अधिक आशंका है श्रोतव्यव आत्मा का श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए और निधि ध्यास करना चाहिए इस प्रकार सम्यक दर्शन का साधन भूत योग वेद में विहित है त्रिरोन्न वक्षस्थल और शि तीन जिसमें उन्नत उठे हुए रखे जाते हैं उस त्रिरुन्नत शरीर को समान भाव से रखकर योग करे इत्यादि से आसनादि कल्पना पूर्वक बहुत विस्तार से योग का विधान श्वे उपनिषद में देखा जाता है ताम योगी उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं और विद्या में ताम इस ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिक्राव को प्राप्त हो गया इत्यादि योग वैदिक लिंग उपलब्ध होते हैं योग तत्व दर्शन का साधन है इस प्रकार योग में भी योग को सम्यक दर्शन के साधन रूप से ही स्वीकार किया गया है इसलिए प्रामाणिक अर्थिक अर्थ का योगांश होने से अष्टक आदि स्मृतियों के समान योग स्मृति भी अनिराकरणीय हो जाएगी यह अधिक शंका भी अतिदेश से निवृत्त की जाती है क्योंकि अर्थ के एक अंश में सम प्रतिपत्ति प्राम्य होने पर भी अर्थ के एक देश प्रधान आदि में पूर्वोक्त भी प्रतिपत्ति विरोध देखने में आता है अध्यात्म विषय के बहुत स्मृतियां होने पर भी सांख्य स्मृति और योग स्मृति के निराकरण में यत्न किया गया है क्योंकि सांख्य और योग मोक्ष के साधन रूप से लोक में प्रसिद्ध है शिष्ट पुरुषों पुरुषों से परिग्रहित है तथा कारणम सांख्या और योग से प्राप्त उस सर्व कारण देव को जानकर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार से पुष्ट है वेद से, से नहीं होता। इस हेतु से दोनों का निराकरण है तमेव उस महान पुरुष को जानकर ही पुरुष मृत्यु को पार करता है इसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है यह श्रुति वैदिक आत्मिक्व ज्ञान से अतिरिक्त अन्य मोक्ष साधन का निवारण करती है निसंदेह वे सांख्य और योग द्वैतवादी है तत्कारणम सांख्य योगपन्नम इस प्रकार जो दर्शन कहा गया है उसमें ऐसा समझना चाहिए कि सांख्य और योग शब्दों से सान्निध्य के कारण वैदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गए है जिस अंश से श्रुति का विरोध नहीं है उस अंश में सांख्य और योग स्मृतियों का ही है। जैसे असंगो यह आत्मा निश्चय असंग है इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध पुरुष में ही निर्गुण पुरुष के निरूपण से विशुद्धत्व सांख्य लोग स्वीकार करते हैं उसी प्रकार योगशास्त्र वाले भी अथ परिभ्राण परिव्राजकों को कशाय वस्त्रधारी, कषायाधारी और परिग्रह रहित होना चाहिए इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध का ही परिव्रजादी प्रव्रजादी उपदेश से अनुसरण करते हैं श्रुति विरोध से अर्थात सांख्य स्मृति और योग स्मृति के निराकरण न्याय से सब तक स्मृतियों का निराकरण करना चाहिए यदि वे श्रुतिया तर्क अनुमान उपपत्ति तर्क की अनुग्रही का युक्ति से तत्व की उपकारक होती है तो भले ही उपकारक परंतु शब्द से तथा तोपनिषदम तम तो, पो, तो, पो, तो, तम तो मैं तो उपनिषद गम्य उस पुरुष को पूछता हूँ इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि तत्वज्ञान तो केवल वेदांत वाक्यों से ही होता है अधिकरण तीसरा विलक्षणवाधिकरण सूत्र चार से सूत्र चौथा न विलक्षणवाद तथात्व तथा चब्दा न विलक्षणवादाव चब्दा अस्य जगत का न ब्रह्म उपादान कारण नहीं हो सकता विलक्षणवात् क्योंकि विलक्षण है अर्थात चेतन है और जगत अचेतन शब्दात विज्ञान च च चवत इस श्रुति से च विलक्षणत्व ज्ञात होता है। ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण और उपादा, उपादान कारण है इस पक्ष पर सांख्य स्मृति निमित्तक आप आक्षेप का परिहार किया गया है अब तर्क निमित्तक आक्षेप का परिहार किया जाता है परंतु निश्चित इस वेदार्थ में पुनः तर्क निमित्तक आक्षेप का अवकाश ही कहा है क्योंकि धर्म के समान में भी है। यह तभी है। यदि अनुष्ठेय धर्म के समान यह ब्रह्मरूप अर्थ भी प्रमाणांतर से अग्राह्य केवल आगम मात्र नैय हो ब्रह्म तो सिद्ध अवगत होता है पृथ्वी आदि के समान सिद्ध वस्तु में अन्य प्रमाणों का भी अवकाश है जैसे श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर प्रबल एक श्रुति के अनुसार दुर्बल दूसरी श्रुतियों का अर्थ किया जाता है वैसे अन्य प्रमाणों के साथ श्रुतियों का विरोध होने पर भी उन उनका से अदृष्ट परोक्ष अर्थ का समर्थन करने वाला तर्क अनुभव से अनुभव के सन्निहित है श्रुति तो ऐतिह्य मात्र परोक्षरूप प्रभाव परंपरा मात्र से अपने अर्थ का अभिधान करती है इसलिए अनुभव से दूर है ब्रह्म साक्षात्कार मोक्ष का का अविद्या निवर्तक होकर दृष्ट से अभिष्ट है। श्रोत आत्मा का श्रवण और मनन करना चाहिए इस प्रकार श्रवण भिन्न मनन का विधान करती हुई श्रुति भी तर्क को यहाँ आदर योग्य दिखलाती है इसलिए न विल इस सूत्र से निमित्तक पुनः आक्षेप किया जाता है जो यहाँ कहा गया है कि चेतना, ब्रह्म जगत का कारण प्रकृति है वह जगत ब्रह्म से विलक्षण अचेतन और अशुद्ध देखा जाता है और ब्रह्म जगत से विलक्षण चेतन और शुद्ध सुना जाता है विलक्षण होने पर विलक्षणों में कार्य कारण भाव नहीं देखा गया है आभूषण आभूषण आदि कार्य मृतिका उपादान कारण वाले नहीं होते एवं सिकुरा आदि कार्य सुवर्ण उपादान कारण वाले नहीं होते से अनमित घट आदि विकार मृतिका से ही बनाए जाते हैं और अनमित आभूषण आदि विकार सुवर्ण से ही बनाए जाते हैं उसी प्रकार यह जगत भी अचेतन सुख दुख और मोह युक्त होता हुआ अचेतन सुख दुख एवं मोहात्मक कारण का ही कार्य होना युक्त है, ब्र... है।, है प्रीति परिताप और विषाद आदि का हेतु है एवं स्वर्ग नरक आदि अनेक प्रकार का प्रपंच रूप है यह जगत अचेतन है कारण की शरीर इंद्रिय आदि रूप से चेतन के प्रति उपकरण भाव भाव भाव से प्राप्त है। होने पर तो उपकार्यो, उपकार्यो, उपकार का नहीं नहीं होता। उपकार का भाव नहीं होता। दो एक दूसरे का उपकार नहीं करते परंतु देह इंद्रिय आदि चेतन होकर भी स्वामी भृत्य न्याय से भुगता का उपकार करेगा ऐसा नहीं क्योंकि स्वामी और भृत्य का भी अचेतन अंश ही चेतन का उपकारक है एक चेतन का परिग्रह जो बुद्धि आदि अचेतन भाग है वही अन्य चेतन का उपकार करता है, परंतु स्वयं चेतन अन्य चेतन का न उपकार करता है न अपकार करता है क्योंकि सांख्य मतावलम्बी ऐसा मानते हैं कि चेतन अतिशय रहित और अ करता है इसलिए देह इंद्रिय आदि अचेतन है काले आदि के चेतन होने में कोई प्रमाण नहीं है लोक में यह चेतन और अचेतन विभाग तो प्रसिद्ध है अतः ब्रह्म से विलक्षण होने से यह जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है यदि कोई ऐसा कहे कि चेतना जगत की प्रकृति है ऐसा श्रवण कर उसके बल से समस्त जगत को चेतन सिद्ध करूंगा क्योंकि प्रकृति स्वरूप का अनुमय कार्य में देखने में आता है विशेष विशेषाम के कारण उसमें चैतन्य अप्रतीत अभिव्यक्त नहीं होता जैसे स्पष्ट रूप से प्रतीयमान चैतन्य आत्माओं का भी चैतन्य निद्रा निद्रादी अवस्थाओं में प्रतीत नहीं होता वैसे आदि का भी भाव के कारण देह इंद्रिय और आत्माओं में चेतनत्व समान होने पर भी गौण प्रधान भाव का विरोध नहीं हो सकता है जैसे मांस दाल और भात आदि में पार्थिवत्व समान होने पर भी प्रत्येक वर्तमान विलक्षण से परस्पर उपकारित्व है वैसे यहाँ भी होगा इसी से चैतन्य की अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति से विभाग चेतन और अचेतन की प्रसिद्धि अचेतनत्व तो रूप वैलक्षण्य का परिहार हो परंतु शुद्धि और अशुद्धि रूप वैलक्षण्य का परिहार तो नहीं हो सकता और इसी प्रकार अन्य वैलक्षण्य का भी परिहार नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं च लोक में समस्त पदार्थ चेतन चेतन रूप से प्रतीत नहीं होते, जगत चेतन उपादान वाला है। ऐसा श्रवण होने से, यदि केवल प्रमाण के आधार पर चेतनत्व की कल्पना की जाए तो वह कल्पना श्रुति से ही विरुद्ध है क्योंकि श्रुति से भी तथात्व वैलक्षण्य अवगत होता है तथा पद से प्रकृति से विलक्षणता को सूत्रकार कहते हैं विज्ञानम चविज्ञान चेतन और अचेतन इस प्रकार किसी एक विभाग को श्रवण श्रवण कराती हुई कराती श्रुति चेतन ब्रह्म है है से से जगत विलक्षण रूप अभिमत आकाश आदि भूत और चक्षु आदि इंद्रियों में भी कहीं कहीं चेतनत्व प्रतिपादक श्रुति है जैसे मृद अब्रवीत मृत्वी बोली आपो अब्रुवन जल बोला इस प्रकार और तत्तेज एक उस तेज ने एक क्षण किया ता आप उस जल ने ईक्षण किया इत्यादि भूत विषय चेतनत्व श्रुति है इंद्रियों के लिए भी है जैसे ते हे ये प्राण इंद्रिय मैं श्रेष्ठ हो मैं श्रेष्ठ हो इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गए तेह वाचमु उन देवों ने वाणी से कहा तुम हमारे लिए उदान करो इत्यादि इंद्रिय विषय चेतनत्व श्रुति है अतः उत्तर कहते हैं सूत्र पांचवा अभिमान्यपदेशस्तु विशेषागति अभी अभिमान्यपदेश विशेषागति सूत्र शंका की निवृत्ति के लिए है अभिम अभिमापदेश हे में प्राणा इत्यादि श्रुति में प्राणा शब्द से प्राण अभिमानी देवताओं का कथन है विशेषानुगति विशेष और अनुगति है तू शब्द आशंका का निवारण करता है मृद अभ्रवीत इस प्रकार की श्रुति से भूत और इंद्रियों में चेतनत्व आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि मृदब अभ्रवीत यह कथन उनके अभिमानी देवता विषय है मृतिका पृथ्वी आदि के अभिमानी और आदि आदि के अभिमानी चेतन वाद आदि चेतनों चेतन देवताओं का विशेष और अनुगति है भोक्ताओं भूत और इंद्रियों में चेतन और अचेतन विभाग रूप विशेष वैलक्षण वैलक्षण्य पूर्व सूत्र में ही कहा गया है समस्त चेतन को चेतन होने पर यह चेतना चेत विभाग रूप विशेष उपपन्न नहीं होगा की शाखा वाले को स्वीकार करने के लिए एता वही ये प्रसिद्ध देवता में श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं इस प्रकार विवाद करते हुए और तावा एता वे ये सब देवता प्राण में निश्रेयस जानकर इस प्रकार इंद्रिय और प्राण को देवता शब्द से विशेषित करते हैं अभिमानी चेतन देवता सर्वत्र भूत और इंद्रियादि में अनुगत है यह अनुगति मंत्र अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदि से अवगत होती है यथा भूतवा ने वाणी होकर मुख में प्रवेश किया इत्यादि श्रुति इंद्रियों के अनुग्राहक प्रकाशक और इंद्रियों में अनुगत देवताओं को दिखलाती है और प्राण संवाद में प्राणशेष में यह प्राण उन प्राणों ने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा इस प्रकार श्रेष्ठत्व निश्चय करने के लिए प्रजापति के पास जाना और उनके वचन से एक एक के उत्मण से द्वारा प्राण में श्रेष्ठत्व की तस्मय बलि हरणम उसके लिए चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा बलि ले जाना इस प्रकार का हम लोगों के समान जाना हुआ व्यवहार अभिमानी देवता विषय कथन को दृढ़ करता है तेजा ऐक्षित उस तेज ने ईक्षण किया यह भी अपने विकारों में अनुगत अन्य देवता यह अधिष्ठात्र है ऐसा समझना चाहिए इसलिए यह जगत ब्रह्म से विलक्षण ही है और विलक्षण होने से जगत ब्रह्म उपादान कारण वाला नहीं है ऐसा पूर्व द्वारा आक्षेप किए जाने पर उत्तर देते हैं सूत्र छहवा दृश्यते सूत्र अर्थ किंतु चेतन से चेतन विलक्षण और अचेतन पदार्थों की एवं अचेतन से चेतन पदार्थों की व्यावृत्ति के लिए है पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है जो यह कहा गया है कि विलक्षण होने से यह जगत ब्रह्मोपाद ब्रह्मोपादानक नहीं है यह नियम एकांत अव्यभिचरित नहीं है क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि चेतन रूप से प्रसिद्ध पुरुष से विलक्षण अचेतन की उत्पत्ति होती है और अचेतन रूप से प्रसिद्ध गोमय गोबर आदि से आदि की उत्पत्ति होती है परंतु पुरुष आदि के अचेतन शरीर ही अचेतन केश नख आदि के कारण है और वृश्चिक आदि के अचेतन शरीर ही अचेतन गोमय आदि के कारण है कहते हैं इस प्रकार भी कोई अचेतन चेतन के आश्रय भाव को प्राप्त होता है और कोई नहीं होता ऐसा वैलक्षण्य है ही यह परिणामात्मक स्वभाव वैलक्षण्य महान है क्योंकि पुरुष आदि और केश आदि के स्वरूप आदि में भेद है उसी प्रकार गोमय आदि और वृश्चिक आदि का परिणामात्मक वैलक्षण्य भी महान है और दोनों के स्वरूप में भी भेद है अत्यंत सादृश होने पर तो कार्य कारण भाव का ही विलय हो जाएगा यदि कहो कि पुरुष आदि का कोई पार्थिवत्व आदि स्वभाव के आदि में और गोमय आदि का कोई पार्थिवत्व आदि स्वभाव वृश्चिक आदि में अनुवर्तमान है तो ब्रह्म का भी सत्तात्मक स्वभाव आकाश आदि में अनुवर्तमान दिखाई देता है विलक्षणत्व हेतु से जगत के ब्रह्म प्रकृतिकत्व में दोष देने वाले को अवशेष संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव अनुवृत्ति का अभाव विलक्षणत्व अभिपरीत है या जिसकी अनुवृत्ति का अभाव अथवा चैतन्य की अनुवृत्ति का अभाव अभिपरीत है यह कहना चाहिए प्रथम पक्ष में तो समस्त कार्य कारण भाव का उच्छेद हो जाएगा क्योंकि प्रकृति और विकृति में अतिशय वैलक्षण्य न होने पर यह प्रकृति है यह विकार है ऐसा प्रकृति विकृतिभाव हो न रहेगा द्वितीय पक्ष में असिधि रूप दोष है क्योंकि पहले ऐसा कहा गया है कि सत्ता लक्षण ब्रह्म स्वभाव की आकाश आदि में अनुवृत्ति देखी जाती है तृतीय पक्ष में तो दृष्टांत का अभाव है जो चैतन्य से अन्वित नहीं है वह ब्रह्म प्रकृतिक नहीं देखा जाता ऐसा कौन सा उदाहरणी के प्रति देंगे क्योंकि इस समस्त वस्तु समुद, समुदाय को ब्रह्मोपादानक माना गया है शास्त्र विरोध तो प्रसिद्ध ही है क्योंकि चेतन ब्रह्म जगत का निमित्त करण और उपादान कारण है यह आगम का तात्पर्य सिद्ध किया गया है जो यह कहा गया है कि सिद्ध वस्तु होने में ब्रह्म में अन्य प्रमाणों का संभव होगा भवी मात्र है क्योंकि रूपादि का अभाव होने से यह ब्रह्म वस्तु का नहीं है और लिंग का होने से अनुमान आदि का विषय नहीं है यह वस्तु तो धर्म के समान केवल आगम मात्र से अभिगम्य है इस विषय में नैशा प्रकीणा है प्रियतम सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तर्क से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कितु प्राप्त जानता है और कौन उसे ठीक ठीक समझा सकता है यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है ये दोनों ऋचाए जगत के कारण ब्रह्म में सिद्ध योग्य के लिए भी यत्व दिखलाती है हाँ खलु जो पदार्थ जिन पदार्थों की की आदि आदि मनुष्य से तो क्या बुद्धि से भी अगम्य है उन पदार्थों का तर्क से नियोजन नहीं करे और अव्यक्तौ यह अव्यक्त इंद्रियों का अविषय यह अचिंत्य मन का अविषय और अविकार्य है और नमे विदु हे अर्जुन मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभुत विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवलोक जानते हैं और न महर्षिजा नहीं जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूँ इस प्रकार की ये स्मृतियां भी है जो यह कहा गया है कि श्रवण से भिन्न मनन की विधान करती हुई श्रुति भी तर्क का आदर करना चाहिए ऐसा दिखलाती है इस मनन विधि के बहाने से यहाँ शुष्क तर्क का होना संभव नहीं है यहां से अनुग्रहित तर्क का अनुभव के सहायक रूप से ग्रहण किया गया है स्वप्नावस्था और जागृता अवस्था इन दोनों में परस्पर व्यभिचार होने से आत्मा इनसे असंस्पृष्ट है और सुषुप्ति अवस्था में प्रपंच के त्याग पूर्वक सत्स्वरूप के साथ एक होकर आत्मा निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप हो जाता है प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न होता है अतः कार्य कारण से अभिन्न है इस न्याय से ब्रह्म से प्रपंच अभिन्न है इस प्रकार का तर्क अंगीकृत होता है और तर्क प्रतिष्ठान को अप्रमा को न उत्पन्न करने वाला दिखलाया जाएगा जो कोई भी एक ब्रह्म को कारण प्रतिपादक श्रुति के बल से ही समस्त जगत में चेतनत्व की कल्पना करे उसके मत में भी विज्ञानम च अविज्ञानम च इस प्रकार चेतन और अचेतन के विभाग के श्रवण की चैतन्य की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति से ही योजना की जा सकती है किंतु अन्य सांख्य के मत में तो यह विभाग श्रवण युक्त नहीं है, क्योंकि विज्ञानम चविज्ञान चवत चेतन और अचेतन हुआ इस प्रकार श्रुति यहाँ परम कारण को समस्त जगत रूप से अवस्थिति का श्रवण कराती है जैसे वहाँ विलक्षणता से चेतन में अचे भाव उपन्न नहीं होता वैसे अचेतन में चेतन भाव भी उपन्न नहीं होता अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति से अथवा सारूप्य और वैलक्षण का प्रतिपादन होने से चेतना चेतन के वैलक्षण का परिहार किया जा चुका है इसलिए श्रुति के अनुसार ही चेतन कारण का ग्रहण करना चाहिए सूत्र सातवा चेहन असत इति चेत न प्रतिषेधमात्र उत्पत्ति के पूर्व यह यहात था इति न तो यह युक्त नहीं है प्रतिषेधमात्र क्योंकि असत था यहल मात्र है यदि चेतन शुद्ध शब्दादी रहित ब्रह्म अपने से विपरीत तो अचेतन अशुद्ध शब्दादि युक्त जगद्रुप कार्य का कारण माना जाए तो उत्पत्ति के पूर्व यह कार्य प्रसक्त होगा इस प्रकार तुम सत्कार्यवादी के लिए यह अनिष्ट होगा यदि ऐसा कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि प्रतिषेध मात्र है यह केवल प्रतिषेध मात्र है इस प्रतिषेध का कोई प्रतिषेध नहीं है यह प्रतिषेध उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता का प्रतिषेध नहीं कर सकता इस प्रकार ऐसा अवगत होता है कि जिस प्रकार यह कार्य अभी भी सत है इस प्रकार उत्पत्ति के पूर्व भी था अब अब भी यह कार्य कारण स्वरूप के बिना स्वतंत्र नहीं है क्योंकि सर्वमतम सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है इत्यादि श्रुति है उत्पत्ति के पूर्व कार्य के कारण रूप होने में वर्तमान काल से कोई विशेष नहीं है परंतु क्या शब्द आदि रहित ब्रह्म जगत का कारण है हाँ है किंतु शब्द आदि युक्त कार्य कारण रूप से रहित न उत्पत्ति के पूर्व था और न अब है इससे कार्य कारण रूप होने से अब ऐसा नहीं कह सकते कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत था कार्य कारण के अभेद वर्णन के अवसर पर इसका विस्तार से वर्णन करेंगे सूत्र तद्वत् आठवाऊ तदवत्संगादसम अभी तो तद्वत्संगात असमंजस तो तद्वत सूत्रार्थ अबित तो प्रलय काल में तद्वत् कार्य के समान प्रसंगात कारण ब्रह्म में भी अशुद्धत्वादि होने का प्रसंग आ जाएगा अतः असमंजस शुद्धत्व और गुण ब्रह्म जगत का उपादान हो यह अयुक्त है यहाँ पूर्व पक्षी कहते हैं यदि ऐसा स्वीकार किया जाए कि स्थूलत्व सवयवत्व अवचेतनत्व परिचलनत्व अशुद्धि आदि धर्म विशिष्ट कार्य का कारण ब्रह्म है तो प्रलय काल में लीन होता हुआ अर्थात कारण के साथ अविभाग को प्राप्त होता हुआ कार्य कारण को अपने धर्म से करेगा। इस प्रकार प्रलय में में कारण ब्रह्म भी कार्य के समान अशुद्धि आदि का प्रसंग आ जाएगा। इससे सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है यह उपनिषद दर्शन असंगत हो जाएगा और समस्त विभाग का कारण के साथ अविभाग प्राप्त होने से पुनः उत्पत्ति में नियम का अभाव होने से भोक्ता भोग्य आदि विभाग से उत्पत्ति प्राप्त न होगी ऐसा होना भी असंगत है प्रलय में परब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त हुए भोक्ताओं की आदि निमित्त का प्रलय होने पर पुनः उत्पत्ति स्वीकार किए जाने से मुक्त पुरुषों की भी पुनः उत्पत्ति प्रसक्त होगी यह युक्त नहीं है यदि जगत प्रलय में भी परम विभक्त ही अवस्थित हो तो ऐसा मानने से प्रलय का ही संभव न होगा और कार्य का कारण से अभिन्नत्व संभव नहीं होगा इसलिए औपनिषद दर्शन असंगत ही है इस विषय पर कहते हैं सूत्र नतु नृष्टान्तभाव न नतु दृष्टान्त भावात् सूत्रार्थ न तो पूर्वोक्त असामंजस्य और असंग और दोष नहीं है दृष्टान्त भाव क्योंकि कारण में लीन कार्य अपने कारण को दूषित नहीं करता इस विषय में दृष्टांत है हमारे दर्शन में भी नहीं है जो यह कहा गया है कि कारण में लीन होता हुआ कार्य कारण को अपने धर्म से दूषित करेगा वह दूषण नहीं है किसी से इससे कि इस विषय में दृष्टांत है जैसे कारण में लीन होता हुआ कार्य कारण को अपने धर्म से दूषित नहीं करता इस विषय में दृष्टांत है जैसे कि मृत्यु म्रत्य आदि विकार विभाग अवस्था में में छोटे बड़े मजले आकार के होकर पुनः प्रकृति लय होते हुए उसको अपने धर्म से संस्कृष्ट नहीं करते आभूषण आदि सुवर्ण के विकार आदि लय होते हुए सुवर्ण को अपने धर्म से संबंधित नहीं करते इसी प्रकार चार प्रकार का पृथ्वी का विकार प्राणी समूह लय होता हुआ पृथ्वी को, को अपने धर्म से संतुष्ट नहीं करता परंतु तुम्हारे पक्ष में तो कोई दृष्टान्त नहीं है यदि कारण में कार्य अपने धर्म से ही रहेगा तो प्रलय का ही संभव न होगा कार्य कारण का अन्यत्व अभेद होने पर भी कार्य कारणात्मक है किंतु कारण कार्यात्मक नहीं है ऐसा आरंभण शब्द जब, शब्दादिभ्य इस सूत्र में कहेंगे यह बहुत अल्प कहा गया है कि प्रलय में कार्य कारण को अपने धर्मों से संसृष्ट करता है काल में भी यह प्रसंग का वह सब आत्मा ही है आत्म वेदम सर्व यह सब आत्मा ही है ब्रह्म वेदम यह अमृत ब्रह्म ही आगे है सर्वम खल विदम ब्रह्म निस्संदेह यह सब ब्रह्म ही है इत्यादि श्रुतियो द्वारा तीनों काल में समान रूप से कार्य का कारण से अभेद कहा गया है उसमें कार्य और उसके धर्मों का अविद्या से अध्यारोपित होने से उनसे कारण संस नहीं होता इस प्रकार कार्य काल में जो परिहार है वह प्रलय में भी समान है यह दूसरा दृष्टांत है जैसे अपनी फैलाई हुई माया से तीनों काल में भी स्वयं माया भी नहीं होता क्योंकि वह माया अवस्तु मिथ्या है वैसे ही परमात्मा भी संसार माया से संसृष्ट नहीं होता जैसे एक स्वप्न दृष्टा स्वप्न दर्शन माया से संबंधित नहीं होता क्योंकि जागृत और सुषुप्ति में वह स्वप्न दर्शन माया से संबंधित नहीं है जैसे ही जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का साक्षी एक और अव्यभिचारी तीनों में समान रूप से स्थित वह तीनों व्यभिचारी अवस्थाओं से संस्रुष्ट नहीं होता जैसे रज्जु की सर्पादी रूप से प्रति मिथ्या है वैसे परमात्मा की तीनों उत्पत्ति स्थितिलय अवस्थाओं में अवस्थाओं के रूप में प्रती है इस विषय में वेदांत संप्रदाय को जानने वाले गौड़पाल आचार्य ने कहा है अनादि अनादिमा जब अनादि माया से सोया हुआ जीव से आदि महावाक्यों द्वारा जागता है अर्थात तत्व लाभ करता है तब उसे अज अनिद्र और, और स्वप्न रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है और जो यह कहा है कि प्रलय में कार्य के सदृश कारण में भी दोषों का प्रसंग होगा यह अयुक्त है जो यह कहा गया है कि प्रलय में समस्त विभाग का कारण के साथ अविभाग प्राप्त होने पर पुनः विभाग पूर्वक उत्पत्ति में नियम कारण उपन्न नहीं होता यह भी दोष नहीं है क्योंकि इस विषय में दृष्टान्त ही है जैसे सुषुप्ति समाधि आदि में भी स्वाभाविक अविभाग्र अपृथकत्व प्राप्त होने पर भी मिथ्याव न होने के कारण प्रबोध जागृत होने पर पुनः पूर्व के समान विभाग होता ही है वैसे यह भी प्रलयांतर सृष्टि काल में भी पूर्व सृष्टि के समान ही विभाग होगा इस विषय में श्रुति भी है इमाहा सर्वाहा प्रजा सुषुक्ति में यह संपूर्ण प्रजा सत को प्राप्त हो कर यह नहीं जानती कि हम सत्य को प्राप्त हो गए यह सुषुक्त के पूर्व प्रबोध समय में व्याघ्र सिंह भेड़िया शुकर कीट पतंग डास और मच्छर जो जो भी होते होते हैं हैं जागने पर वे ही होते जैसे ही जैसे में परमात्मा में अविभाग होने पर भी से प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार स्वप्न के समान अव्यावृत अबाधित स्थित देखने में आता है वैसे प्रलय में भी मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध संबद्ध विभाग शक्ति का अनुमान होगा इससे मुक्त पुरुषों की पुनरुत्पत्ति के प्रसंग का भी निराकरण हुआ क्योंकि से की की की निवृत्ति हो जाती है है और अंत में जो दूसरे विकल्प पुनः कल्पना की है कि यह जगत प्रलय में भी पर के साथ विभक्त ही रहेगा इसका भी स्वीकार न करने से प्रतिषेध हुआ समझना चाहिए इससे यह औपनिषद दर्शन संगत है सूत्र दसवा स्व पक्ष दोषात स्वपक्ष दोषात सांख ने जो दोष कहे हैं, वे सांख्य मत में भी है यह अतः दोष और उसका परिहार दोनों के मत में समान है भाष्यर्थ प्रतिवादी के अपने पक्ष में भी ये साधारण दोष प्रादुर्भूत होंगे यह कैसे कहते हैं जो यह कहा गया है कि विलक्षण होने के कारण यह जग उपादानक नहीं है वह तो प्रधान को जगत के प्रति उपादान कारण मानने पर भी समान है क्योंकि सांख्य रहित प्रधान से जगत की उत्पत्ति मानते हैं इससे विलक्षण कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानने से उत्पत्ति के पूर्व असत कार्यवाद प्रसंग समान है उसी प्रकार प्रदय में कार्य कारण के साथ अविभाग स्वीकार करने से कार्य के धर्मों से कारण का संश्रेष्ट होना समान है अर्थात कार्य के स्थलत्व आदि धर्मों से कारण प्रधान में भी स्थूलत्व आदि प्रसंग होगा एवं जिन विकारों के जाति आदि सब विशेष नष्ट हो गए हैं प्रलय के कारण, में, कारण के साथ अभेद प्राप्त होने पर प्रलय के पूर्व प्रत्येक पुरुष के प्रति यह इस पुरुष का उपादान है यह इस पुरुष का इस प्रकार जो नियत भेद थे उनका उसी प्रकार पुनरुत्पत्ति में नियमन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा नियमन करने में कोई कारण नहीं है यदि कारण के बिना ही नियमन स्वीकार करें तो कारणाभाव के समान होने से मुक्तात्माओं को भी पुनः संसार प्रसंग हो जाएगा यदि ऐसा कहो कि प्रलय में कुछ विशेष अविभागों को, को प्राप्त होते हैं और कुछ नहीं होते तो जो अविभाग को प्राप्त नहीं होते वे प्रधान के कार्य नहीं होंगे इस प्रकार दोष दोनों पक्षों में साधारण होने से एक पक्ष में आक्षेप के योग्य नहीं हो सकते यह बात तो इन दोषों की और को करती है, क्योंकि ये दोष अवश्य स्वीकार करने योग्य है सूत्र ग्यारहवा प्रतिष्ठा तर्क प्रतिष्ठाद्युमेयद चेदेम्यमोक्ष चे प्रसंग तर्क प्रष्ठा तो अभी अन्य अयद अविमोक्षसंग सूत्र तर्क प्रतिष्ठा केवल तर्क की प्रतिष्ठा न होने से ही ब्रह्म में वेदांतवाक्य का समन्वय का कोई विरोध नहीं है किसी तर्क के अप्रतिष्ठित होने पर भी अन्यथा अन्य प्रकार से प्रतिष्ठित तर्क से अनुमेयम वेदांत समन्वय विरोध का अनुमान करना चाहिए ऐसा कह तो एवं कुछ तर्कों के प्रतिष्ठित होने पर भी अविमोक्ष प्रसंग प्रकृति विषय में तर्क अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्त नहीं हो सकता अथवा कपिलकरणादादि परस्पर विरुद्ध तर्कों से तत्व निर्णय ही नहीं हो सकता इससे संसार में कभी मोक्ष नहीं हो सकेगा। सकेगाष्य और इस हेतु में भी आगमगम्य अर्थ में वेद निरपेक्ष तर्क से विरोध करना उचित नहीं है क्योंकि आगम निरपेक्ष और केवल पुरुष कल्पना मूलक तर्क प्रतिष्ठित नहीं होते कारण कि कल्पना निरंकुश होती है जैसे कुछ विद्वानों से दिखाई जाते हैं तर्क उनसे अन्य विशिष्ट विद्वानों द्वारा आभास से किए जाते हैं है। इस कारण तर्कों की प्रतिष्ठा कदापि ग्रहण नहीं की जा सकती क्योंकि पुरुषों की बुद्धि विलक्षण है यदि ऐसा स्वीकार करो कि किसी प्रसिद्ध महात्मा वाले महात्म्य वाले कपिल अन्न अन, अथवा किसी अन्य सम्मत तर्क प्रतिष्ठित हो तो वह भी पूर्वोक्त दोष से अप्रतिष्ठित ही है कारण कि जिनका महात्म्य प्रसिद्ध समझा गया है ऐसे शास्त्र प्रणेता कपिल प्रणाद आदि में भी परस्पर विरोध देखने में आता है यदि ऐसा कहा जाए जैसे अप्रतिष्ठा दोष न आवे इस प्रकार दूसरी रीति से हम अनुमान करेंगे प्रतिष्ठित तर्क ही नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता यह तर्कों का अप्रतिष्ट्थ तत्व भी तर्क से ही प्रतिस्थापित किया जाता है कुछ तर्कों में अप्रतिष्ठित के दर्शन से उसके समान जातीय अन्य तर्कों में भी अप्रतिष्ठिति की कल्पना की जा सकती है हानि की कल्पना जा सकती है और सब तर्कों के अप्रतिष्ठित होने पर तो लोक व्यवहार का उचित प्रसंग हो जाएगा क्योंकि भूत और वर्तमान विषय विषय के से भविष्यत में भी सुख प्राप्ति और दुख परिहार के लिए प्रवृत्त होते हुए लोग देखे जाते हैं श्रुतर्थ में विरोध हो तो अर्थाभास का निराकरण पूर्वक यथार्थ अर्थ का, का निर्णय वाक्यवृत्ति निरूपण रूप से तर्क से किया जाता है प्रत्यक्ष अनुमानमच धर्म की शुद्धि धर्म का अधर्म से भेद जानने की इच्छा करने वाले पुरुष को प्रत्यक्ष अनुमान तर्क और विविध वेदानु वेदानुकूल शास्त्र इन तीनों द्वारा धर्म को जानना चाहिए और आरश, धर्म का वेद और शास्त्र अविरुद्ध तर्क से जो अनुसंधान करता है वह धर्म को जानता है दूसरा नहीं ऐसा कहते हुए मनु भी इस प्रकार के कुछ तर्कों को मानते हैं अप्रतिष्ठित होना ही तो तर्क का अलंकार है इस प्रकार दोषयुक्त तर्क का परितग कर दो तर्क स्वीकार की, की अप्रतिष्ठा दोष नहीं है तो ऐसा मानने पर भी तर्क दोष मुक्त नहीं हो सकता यद्यपि किसी एक विषय में तर्क की प्रतिष्ठा उपलक्षित होती है तो भी प्रकृति विषय में अप्रतिष्ठितोष से तर्क में मोक्ष मुक्त न होना दोष तो प्रसक्त ही है इस अति गंभीर वेदभिन्न प्रमाणगम्य मुक्ति के हेतु जगत के कारण ब्रह्म के अद्वितीयत्व का निश्चय शास्त्र के बिना केवल कल्पना से नहीं हो सकता क्योंकि रूपादि रहित होने से यह पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है और लिंग आदि के अभाव होने से अनुमान विषय का विषय नहीं है ऐसा हम कह चुके हैं और सब मोक्षवादियों का यह सिद्धांत है कि सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है और वह सम्य ज्ञान एक रूप है क्योंकि अधीन है सदा एक रूप से रहने वाला जो पदार्थ वह यथार्थ है लोक में तत्विषय ज्ञान सम्यक ज्ञान ऐसे कहा जाता है जैसे अग्नि उष्ण है मोक्ष के साधन सम्यक ज्ञान के एक होने पर यथार्थ ज्ञान के विषय में पुरुषों की विप्रतिपत्ति विरोध अनुपन्न है ऐसा तो कि प्रतिपादित है उसका अन्य द्वारा खंडन किया जाता है और दूसरे तर्क के द्वारा तर्क से स्थापित सम्यक ज्ञान भी उससे अन्य तर्क के द्वारा खंडन किया जाता है एक रूप से अनवस्थित विषय तर्क से उत्पन्न ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है प्रधानवादी सांख्य तर्कविताओ में उत्तम है ऐसा सब तार्किकों ने स्वीकार तो नहीं किया है जिससे हम उनके मत को सम्यक ज्ञान मान सके अतीत भूत भविष्यत और वर्तमान तार्किक एक देश और एक काल में एकत्रित नहीं किए जा सकते नहीं किए जा सकते जिससे कि उनकी मतिक एक रूप और एक विषय होकर सम्यक ज्ञान हो विद नित्य और ज्ञान की उत उत्पत्ति का हेतु होने से व्यवस्थित अर्थ विषय हो सकता है उससे उत्पन्न ज्ञान के यथार्थत्व का और वर्तमान के सभी यथार द्वारा निषेध नहीं किया जा सकता अतः यह सिद्ध हुआ कि उपनिषद गम्य सम्मत ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है उप उपनिषद गम्य ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है इसलिए उससे भिन्न ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता अतः उससे संसार से मुक्ति नहीं हो सकेगी इससे यह सिद्ध हुआ कि आगम के बल से और आगम अनुकूल तर्क से तर्क के बल से चेतन ब्रह्म जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण है भाग पहला समाप्त